मुनिया अब घर आ जाओ बच्चों कितनी देर से खेल रहे हो आते हैं दादी आते हैं ना दादी चलो मुनिया घर चलें दादी बुला रही हैं कितना सुंदर था ये खाना गार्डन के पीछे था हां मां गए <laughs> आ गए खेल आए खूब हैं हां दादी हां मां गए चलो अब मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लो दादी हुँ? हमें तो भूख लगी है मुझे भी <laughs> मैं कुछ खाने को लाती हूं लेकिन पहले हाथ मुंह धो लो हम मैं फल धोकर लाती हूं अच्छा दादी, अच्छा दादी।, अच्छा दादी। मुझे तो ना मुझे पांव धोना है हां मेरे हाथ इतने मेरे भी पांव धो लिए हाथ मुंह तुम दोनों ने दादी देखिए हमने हाथ मुंह धो लिए शाबाश आज मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाई हूं कौन सा फल दादी <laughs> तुम बताओ कौन सा फल हो सकता है न, मैं कैसे बताऊं <laughs> मैंने तो देखा ही नहीं <laughs> दादी आप बताओ ना अच्छा तो बूझो ये पहेली अपने आप समझ जाओगे हुँ। हुँ। कच्चा होता तो हरा होता और पक जाए तो पीला होता समझे बच्चो कच्चा होता तो हरा होता पक जाए तो पीला होता दिखने में वह लंबा होता और खाने में वह मीठा होता समझ में आई दिखने में वह लंबा होता खाने में वह मीठा होता अब बोलो वह कौन सा फल है मृ सफरू कच्चा क्या होता तो नहीं समझे <laughs> वो फल लंबा होता है जब कच्चा हो तो हरा होता है हरा होता है हम्म उसकी हम सब्जी भी बनाते हैं सब्जी बनाते है? और जब पक जाता है तो खाने में खूब मीठा लगता है आ, तब तो वो केला ही होगा <laughs> शाबाश <laughs> अच्छा चुनिया ये एक केला तुम लो और मुनिया ये एक केला तुम्हारा <laughs> अरे अरे मुनिया केला तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है खा लो हां मुनिया लो खा लो बड़ा मीठा है <laughs> वाह केला खाने में तो बड़ा मजा आ रहा है पर हां केले के, के छिलके कूड़े दान में ही फेंखना नहीं तो राजु का जो हाल हुआ था वो ही तुम्हारा भी हो सकता है राजु काम दादी अच्छा तो सुनो एक लड़का था नाम था राजु हुँ। हुँ। वो अपने माता पिता के साथ गाउं में रहता था अच्छा राजू किसी की बात नहीं मानता था खेलते खेलते कभी घर में पानी गिरा देता तो कभी कागज के टुकड़े फेंक देता टुकड़े फेंक देता हम्म उसके माता-पिता बहुत समझाते पर वो किसी की बात नहीं सुनता था फिर आगे क्या हुआ दादी एक दिन की बात है राजू के पिताजी खूब सारे पके हुए फल ले आए अच्छा हम मां ने राजू को भी केले खाने को दिए हम राजू ने खूब मजे से केले खाए पर जानते हो छिलके कूड़ेदान में फेंकने के बजाय आंगन में ही फेंक दिए अच्छा फिर क्या हुआ फिर धीरे-धीरे शाम होने लगी अंधेरा भी हो गया तब राजू को उसकी मां ने माचिस की डिब्बी लाने के लिए कहा हम्म वो झट दूसरे कमरे से माचिस की डिब्बी लाने के लिए दौड़ा तभी उसके पांव के नीचे केले का छिलका आ गया अरे तब तो जरूर गिर गया होगा हां बच्चों छिलके पर पांव पड़ते ही राजू फिसला और धड़ाम से गिर गया उसे चोट भी लगी होगी हां वो तो होना ही था राजू दर्द के मारे रोने लगा हम्म उसकी मां ने जब देखा तो उसको जहां चोट लगी थी ना वहां दवाई लगाई ओहो उसे तो बड़ा दर्द हुआ होगा हां और फिर राजू की मां ने उसे समझाया कि देखो केले का छिलका हमेशा कूड़े की जगह पर ही फेंकना चाहिए फिर क्या हुआ दादी फिर फिर राजू ने अपनी गलती मान ली हम उसने मां से उस गलती के लिए माफी मांगी हम और फिर कभी ऐसा ना करने का वादा भी किया उसके बाद उसने सारे छिलके उठाकर कूड़े में डाल दिए <laughs> देखा बच्चों केले के छिलके लापरवाही से नहीं फेंकने चाहिए हम्म केले के छिलके कूड़े की जगह पर ही फेंकने चाहिए समझ गए जी दादी अरे बातों ही बातों में मैं सब्जी लाना तो भूल ही गई <laughs> चलो आज अपने बाग से कुछ कच्चे केले ले आते हैं हम्म <laughs> आज केले की सब्जी बना लूंगी चले चलिए दादी चलिए दादी हां वो देखिए कितने सारे केले लगे हैं और कितने हरे-हरे दिख रहे हैं हां बच्चों जानते हो केले गुच्छों में लगते हैं दादी हुँ? वो देखिए केले के पत्ते कितने बड़े-बड़े हैं हां ये पत्ते बड़े काम के होते हैं जानते हो तुम कुछ लोग इन पत्तों पर खाना भी खाते हैं दादी हूं वो रहे पीले-पीले केले हां ये तो पूरे पक गए हैं <laughs> क्यों ना इन्हें सब्जी बनाने के लिए ले चले हां हां <laughs> लेकिन बच्चों सब्जी तो कच्चे केले की ही बनती है ना अच्छा चलो पैसा करते हैं पके केले खाने के लिए और कच्चे केले सब्जी बनाने के लिए ले चलते हैं हां हां ये ठीक रहेगा हम्म ठीक है दादी चलिए लंबी पत्ती हरे है पेड़ो लंबी पत्ती हरे हैं पेड़ इस पर चढ़ना नहीं है खेर इस पर चढ़ना नहीं है खेर लंबी पत्ती हरे हैं पेड़ लंबी पत्ती हरे हैं पेड़ गुच्छों में लगता है केला छो में लगता है केला हरा हरा होता है केला पक जाए तो पीला दिखता खाने में है मीठा लगता पक जाए तो पीला दिखता खाने में है मीठा लगता सबको अच्छा लगता केला केला के लाल बेला फल है ये केला केला अभी आप सुन रहे थे सीआईईटी एनसीईआरटी e. e. द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन डॉ अमरेंद्र बेहड़ा आलेख मोहम्मद अलीम कलाकार मंजू मेनी प्रिया और पायल संगीतकार हरभजन सिंह ध्वनि अंकन चंदन सिंह निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा